चांद कहाँ गायब कन्म्मा ने अपना मुंह फेर लिया उसकी आंखों से आंसू टपकने ही वाले थे तब उसके पापा बोले उदास मत हो, मैं तुम्हारे जन्मदिन के पहले ही लौट आऊंगा कन्म्मा ने फिर मुड़कर नहीं देखा वहां देख मंदिर के शिखर पर पूर्ण चंद्रमा चमक रहा है धीरे धीरे उसकी गोलाई कम हो जाएगी फिर अर्ध चंद्रमा होकर वह गायब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वह फिर से अपना गोल आकार पाएगा जब वह दोबारा गेंद की तरह गोल हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा जन्मदिन होगा और तब तक मैं भी आज जाऊँगा पापा ने समझाया बात तो दिलचस्प है वह पलटकर कर चांद की तरफ देखने लगी उसकी रोशनी में कनमा के आंसू चमकने लगे पापा ने उसके मन को बदला हुआ देखकर कहा क्या तुम्हें पता है लोग चांद के आकार को देख व समझकर कैलेंडर बनाते हैं उत्साह के साथ बात को और आगे बढ़ाते हुए वे बोले तुम क्यों नहीं दीवार पर चौकोर बनाकर चांद के बदलते आकार का पता लगाती देखते ही देखते मैं लौट भी आऊंगा कन्म्मा की आंखों में एक नए अनुभव का इंतजार था वह मुस्कुराने लगी तभी स्टेशन पर रेलगाड़ी आ पहुंची उसने पापा को खुशी खुशी विदा किया अगले दिन सुबह कनम व्यस्त थी दीवार पर चौकोर चांद निकला क्या? चांद अब भी गोल था क्या पापा ने मुझे उल्लू बनाया उसने दोबारा ध्यान से देखा पापा ठीक कह रहे थे चांद गोल था मगर पूरा गोल नहीं वह दीवार पर आकर दीवार पर आकार बनाने गई किस ओर चांद गोल नहीं था वह भूल गई फिर से देख आई इस बार याद रखकर आकार बनाया अगली शाम वह चांद देखना भूली गई तब भी दौड़ते हुए बताने आया कि चांद और सिकुड़ गया है पिछली रात से भी छोटा था दीवार पर चांद से बना कैलेंडर धीरे धीरे भरने लगा चौथे और पांचवे दिन बारिश हुई अफसोस दो चौकोर खाली छोड़ने पड़े छठे दिन आसमान साफ दिखने लगा सैकड़ों तारे छिलमिला रहे थे चांद का कहीं अता पता नहीं था कनम और नहीं जाग पाई उसने सपना देखा एक राक्षस ने चांद को चुरा लिया है चांद कहाँ चला गया शायद वो अगली रात आएगा नहीं अगली रात भी नहीं आया क्या सचमुच चांद की चोरी हो गई तंबी को विश्वास था कि जिसने भी चांद को चुराया है अवश्य वापस कर देगा क्या इतने बड़े चांद को लेकर कोई घूम सकता है अब और जाग कोई फायदा नहीं है ने आवाज दी कल सुबह पापा वापिस आ रहे हैं उस रात कनम्मा ने सपना देखा पापा ने जादुई छड़ी घुमाकर चांद को राक्षसों से छुड़ा लिया है अगले दिन सुबह वह आधी नींद में बाहर आई उसने आकाश की ओर देखा अर्धचंद्रमा वो चिल्लाई मां चांद लौट आया वो इतना आलसी है कि सुबह ही निकला चांद मंदिर के पास नहीं था बल्कि कनमा के सिर के ऊपर था दूर से उसने पापा को आते हुए देखा कनमा का मन खुशी से झूम उठा चांद भी मिल गया पापा भी आ गए उसकी दीवार पर अब और चौकुर भरेंगे उसकी दीवार पर अब और चौकुर भरेंगे क्योंकि वह आलसी चांद को अब सुबह ढूंढेगी निरुपमा राघवन